विक्रांत को तब याद आया कि पिस्टल तो उसके पास भी है जब उसने अशोकन को सरेंडर करने के लिए कहा था तब उसने अशोकन की पिस्टल को भी अपने कब्जे में ले लिया था ऐसे में विक्रांत ने भी तुरंत ही अपना पिस्टल बाहर निकाल लिया और उसने अशोकन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया आरोप लेटा हुआ है पीछे ऐसी आ रहे पुलिस वालों ने चिल्लाते हुए कहा और फिर अगले ही पल पुलिस वालों ने विक्रांत को अशोकन समझकर फायरिंग करना शुरू कर दिया विक्रांत ने पहले आगे सिर उठा देखा तो पता चला वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था अशोकन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था सो विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा मैं हूँ मैं बोले में चलाओ इसके बाद विक्रांत भागता हुआ अशोकन की तरफ जाने लगा आगे जाकर वो लाइट हाउस के भीतर जाने लगा वहाँ पहुंचने के बाद अचानक से विक्रांत को लाइट हाउस के भीतर से आवाज़ सुनाई पड़ी यह आवाज किसी की सीढ़ी से चढ़ने की आवाज थी यह आवाज अशोकन द्वारा लाइट हाउस की सीढ़ी चढ़ने की थी विक्रांत भी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने लगा लेकिन तभी ऊपर से अशोकन ने विक्रांत के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया जैसी गोली नीचे जमीन आरोप आकर लगी तुरंत ही वहाँ धूल का गोबार उठ पड़ा लाइट हाउस के भीतर गोली की आवाज़ गूंज उठी माँ का विक्रांत फिर पीछे हटकर छुप गया और फिर विशाल का लाइट हाउस को देखने लगा नहीं अब जाकर विक्रांत को एक चीज अच्छे से समझ में आ गई थी दरअसल अशोकन यहाँ से भागने का प्लान नहीं बना रहा था बल्कि वो लाइट हाउस के पास इसलिए आया हुआ था ताकि वो सुसाइड कर सके नहीं मैं तुम्हें तो मरने नहीं दूंगा विक्रांत ने मन ही मन का क्यूँकी अभी तक के इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी थी ये सोचकर विक्रांत आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करने लगा की आखिर अशोकन वहाँ क्या कर रहा है ठीक इसी वक्त लाइट हाउस के ऊपर ऐसी एक जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी गोली चलने के बाद अचानक से ऊपर की तरफ से कुछ पत्थर टूट कर गिरने लगे विक्रांत अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को सेफ करने लग गया तड़ाक फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर से ऊपर से कुछ पत्थर टूट कर नीचे गिरने लगे विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अशोकन करना क्या चाहता है थोड़ी देर में फिर से एक गोली चली तड़ाक फिर से कुछ धूल और पत्थर टूट कर नीचे गिरने लगे अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि अशोकन लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर इसे गिराने की कोशिश कर रहा है वैसे भी लाइट हाउस जर्जर जर स्थिति में था ऐसे में अगर तीन चार बार फायर किया गया तो फिर ये जमीन पर धराशायी हो जाएगा जब विक्रांत को समझ में आयेगा की अशोकन सुसाइड करने के साथ ही लाइट हाउस को भी गिराना चाहता है वो खुद के साथ ही इस लाइट हाउस का भी वजूद मिटा देना चाहता है विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अशोकन इस वक्त किसी हथौड़े से लाइट हाउस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी कुल्हाड़ी से लाइट हाउस की जर्जर दीवारों को धराशाई करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस वक्त लाइट हाउस के भीतर काफी धूल और मिट्टी के कण उड़ते दिखाई दे रहे थे इसके साथ ही काफी सारे पत्थर और ईट भी टूट टूट नीचे जमीन आरोप आते नजर आ रहे थे सर क्या हुआ अब तक पुलिस वाले लाइट हाउस के आस इकट्ठा हो चुके थे उनमे ऐसी किसी एक ने विक्रांत से सवाल किया कि शोकर अंदर है ओ, लाइट हाउस गिरने वाला है किसी ने अचानक ऐसी चल्लाते हुए कहा सभी पुलिस वाले लाइट हाउस की स्थिति देखकर कर शॉक्ट रह गए उसने तो हिम्मत दिखाते हुए लाइट हाउस के भीतर जाने का प्रयास शुरू कर दिया जबकि ज्यादातर ने तो तुरंत ही वहाँ ऐसी भागने की कोशिश शुरू कर दी जबकि कुछ पुलिस वालों ने तो तुरंत ही अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके अपडेट देना शुरू कर दिया वो कोई शूट नहीं करेगा विक्रांत ऐसी वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों को पीछे धकेलते हुए उन्हें वार्निंग दे डाली इसके बाद उसने सवाल किया तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा अशोक ने क्लियर कर दिया है कि वो सुसाइड करना चाहता है अगर तुम लोगों ने उसके ऊपर शूट किया तो फिर उसका काम तो और आसान हो जायेगा इस वक्त लाइट हाउस के भीतर काफी सारा धूल और धुआ भरा हुआ नजर आ रहा था वहाँ पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी की पुलिस वालों को रूमाल ऐसी अपनी नाक ढक वहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा था विक्रांत सर अब हम लोग क्या करें? एक पुलिस वाले ने विक्रांत के बिल्कुल करीब आकर उसे सवाल किया अगर लाइट हाउस गिर गया तो फिर अशोकन तुरंत मर जाएगा हम क्या करें अब विक्रांत उसके सवाल का बिना कुछ जवाब दिए बगैर इधर उधर देखते हुए कोई तरकीब सोचने लगा एक बार फिर से उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति के दिए हुए अलग अलग टूल का ख्याल आने लगा वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए फेक्ट टूल को चुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस वक्त यहाँ पर इतने लोग मौजूद थे कि विक्रांत के लिए किसी भी जादुई टूल का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था उधर इंस्पेक्टर अशोकन लगातार लाइट हाउस की जर्जर दीवारों पर वार करते हुए उसे तोड़ने की कोशिश किए जा रहे थे जिससे न सिर्फ लाइट हाउस के भीतर दीवार के टूटने की आवाज गूंज रही थी बल्कि लाइट हाउस के भीतर काफी ज्यादा धूल और धुआं भी भरता जा रहा था भले ही लाइट हाउस की दीवारें बेहद कमजोर थी लेकिन फिर भी उन्हें हिलाना इतना भी आसान काम नहीं था अशोकन काफी देर से लगातार दीवार के ऊपर वार करते हुए इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था ऐसे में अब वो धीरे धीरे थकता भी जा रहा था और उसका वार अब धीरे धीरे करके कमजोर भी होता जा रहा था उस देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत के दिमाग में एक आईडिया आया उसने तुरंत ही अपने टूल में से एक लाउड टूल को एक्टिवेट करके इसे अपने फोन ऐसी कनेक्ट कर दिया एक बार लाउड टूल के एक्टिवेट होने के बाद विक्रांत बड़ी आसानी से अपनी आवाज दूर तक पहुंचा सकता था उसने तुरंत ही लाउड टूल को फोन से कनेक्ट करने के बाद बोलना शुरू किया अशोकन ये लाइट हाउस पचासों सालों से ऐसा ही खड़ा है ना जाने कितना आंधी तूफान इसने छेला तुम्हे क्या लगता है तुम अकेले इस लाइट हाउस को गिरा लोगे लाउड की वजह ऐसी विक्रांत की आवाज़ बहुत तेज गूंज रही थी यहाँ तक की उसके अगल बगल में खड़े पुलिस वालों को अपने कान तक ढकने पड़ रहे थे उन्हें विक्रांत को देखकर हैरत भी हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत के फोन में इतनी तेज आवाज कैसे निकल सकती है विक्रांत की आवाज सुनकर अशोकन भी कुछ सेकंड के लिए ठहर गया लेकिन फिर तुरंत ही वो फिर ऐसी अपने काम में लग गया अशोकन फायदा नहीं मैं जानता हूँ की तुम अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इसमें तुम्हारा नुकसान ही है एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लो तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा कौन ख्याल रखेगा उसका और अगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ को जेल हो गई तो फिर वो बेचारी कैसे रहेगी विक्रांत इस वक्त अशोकन को इमोशनल करके उसे लाइट हाउस से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था